We don't belong. हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो अब हम आप पहुंचे हैं अपने तीसरे सॉरी तीन सौ <laughs> एपिसोड पर <laughs> बहुत बहुत बधाई हो आपको और चिंकी के जन्मदिन की हम दोनों को बहुत बधाई हो बिल्कुल सही बात है साहब बहुत आशीष क्योंकि उसी जन्मदिन से हम माता पिता के पद पर प्रमोट हुए थे। <laughs> चलिए साहब तो है एपिसोड एपिसोड आ गया है और हमने आपसे कहा था ना कि इस एपिसोड में हम अपनी इस में अपनी यात्रा की चर्चा करेंगे इस यात्रा में बहुत सी बातें हुई कि जब हमने ये यात्रा शुरू की ना यानी ये कहानियां कहने की अपनी बात कहने की आपकी बात सुनने की तब उस समय हम एक बहुत ही कठोर समय से गुजर रहे थे यानी कि वो समय था कोविड का विकट स्थिति थी। बहुत विकट स्थिति थी, थी। अपने अपने और हर व्यक्ति जो था उसको ये नहीं मालूम था कि वो खुद या उसके परिवार मित्र कौन अगले पल उससे मिलेगा या नहीं मिल पाएगा हाँ। ये स्थिति कब खत्म होगी कब नहीं खत्म नहीं होगी इसका कुछ नहीं पता देखिए तो जीवन हमेशा से ही संशय पूर्ण रहा है यानी किसी को नहीं पता होता कि कल क्या होगा परंतु यहां पर हालत यह थी कि एक खांसी या एक छीक आने पर आपको लगता था कि यमराज द्वार पर आकर खड़े हो दस्तक दे रहे हैं। बिल्कुण, और बिल्कुण। सच बात यह है कि हम में से अधिकांश ने लोग गवाए हैं बहुत।, बहुत सी नई चीजें भी हमने पाई हैं हाँ? बहुत सी बातें सीखी हैं और बहुत सी बातों को भूलने का कारण भी हमको पता चला है हमने क्या भूलने का कर? वो बताते हैं बताते हैं हैं साहब मगर पहले सबसे हम ये कि हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें हमने बात की थी चतुर्वेदी जी से परिचय की वहां से बात शुरू हुई थी और साहब वो बात करते करते हमने दोस्तों की बातें की दिल के अमीर होने की बातें की और उसके बाद आपसे सच बताएं हमको ऐसे ऐसे जिंदगी में अनुभव हुए हैं जहाँ पर कि एक अनुभव हुआ जहां पर हम लोग आ, कुछ आन, मतलब कोई सामान मसाला खरीदने गए और वहां पर एक पूरे जीवन का अनुभव हो गया जब उस मसाला बेचने वाली महिला ने हमसे कहा हम लोग मकुनी बनाने के लिए मसाला खरीदने गए थे हम दो व्यक्ति जिनको मकुनी केवल खाने का शौक था बनाने नहीं आती थी और हमें मसाले का का अंदाजा भी नहीं था। मकुनी आप समझते हैं ना साहब, वो ये बिहार का डिश है और इसमें मिला मिला और इसमें सत्तू में मिलाकर के लहसुन उसको मिलाकर के और फिर उसको भर करके पराठे बनते पराथे हैं वो मकुनी कहलाती हाँ, है हाँ। तो साहब हम लोग दुकान पर मकुनी के लिए मसाला खरीदने गए तो जो बुढ़िया थी ना उसने क्या किया उसको समझ में आ गया कि इन लोगों को कुछ नहीं आता हाँ, दो अनाड़ी उसने हाँ, दो अनाड़ी सही कहा आपने। उसने हमें मकुनी का मसाला बना कर दिया। और उसके लिए वो पैसा भी लेने को तैयार नहीं थी बल्कि वो तो इस बात पर भी अड़ी थी कि मैं ही मकुनी बना देती खा लो हाँ अब साहब ये था ये दिलदारी है हाँ, इसी में हम लोगों ने बातें की उन दुल्हनों की जो जल्दी जल्दी में चप्पल पहनना भूल गई थी <laughs> और हमारे बाबा ने उनको कहा जब वो अपने कंपार्टमेंट में चढ़ने लगी तो हमारे बाबा उनको हम लोग बाबू बुलाते थे उन्होंने अपने अनुभव से उनको जांचा परखा और कहा बेटा बिटिया तुम्हारा इस डिब्बे क्योंकि वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा था बिटिया तुम्हारा इस डिब्बा में नहीं होगा तुम पीछे आओ थर्ड क्लास में जाओ बेचारे वो क्या करते बिना चप्पल के नई दुल्हन फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चढ़ रही है तो ये तो जरा होने वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने बिचारों ने बड़ी सहायता करने की कोशिश की अब घूंघट में से कौन किसको देखता और उस जमाने में सचमुच में लोग नहीं देखते थे शक्ल इतनी और बस अंदाजे से सब बात होती थी तो खैर साहब इसमें हम लोगों ने बातें की है बहुत सी यात्राओं की बनारस के स्टेशन पर होने वाली ठगी की बच्ची के जूता गिर जाने की यानी कि किसी ने हमसे कहा हम अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ सफ़र कर रहे थे और किसी ने कहा कि आपकी बच्ची का जूता गिर गया यानी ट्रेन की यात्रा के दौरान हमने बस सोचा कि बच्ची मतलब छोटी बच्ची छोटी बेटी जो है उसका जूता गिर गया है और हमने उसका दूसरा जूता भी वही उतार कर फेंक दिया कि जिसे मिले उसे दोनों जूते मिल जाएँ बाद में पता चला कि वो बच्ची का जिक्र जो हो रहा था वो बड़ी बेटी के लिए हो रहा था तो अब हालत यह हो गई कि दोनों बेटियों के एक-एक पैर में जुटे थे। कितना रोई थी गया था। उसके बाद साहब इसमें कुछ किस्से खाना बनाने के भी हैं कुछ किस्से हमारे पिताजी के भी हैं यानी कि उनके जीवन की कुछ घटनाएं भी हमारे पास है इंटरव्यू वगैरह के किस्से भी हैं यहाँ पर एक बेजुबान मोहब्बत का भी किस्सा है अरे ये हमने कैसे मिस कर दिया बताइए बताइए साहब नहीं ये किस्सा है मगर अब आपको वो एपिसोड सुनने पड़ेंगे जिनमें हम इन किस्सों की बात करेंगे उसके बाद साहब ऑफिस की बहुत सी बातें हैं देखिए आपका आधे से ज्यादा जीवन हमको लगता है ऑफिस में बीता है भाई जब नौकरी करते थे तो 10 से 12 घंटे तो, तो बाहर रहना ही पड़ता हाँ, था। पड़ा आधे से ज्यादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने नौकरी की आप घर आए पता चला मित्र भी आ गए ऑफिस के फिर ऑफिस चल पड़ा घर में ऑफिस तो की चर्चाएं ये वो बात हाँ। दिन भर में के अनुभवों पे चर्चा हाँ, और उसके बाद इसी में हमने बात की है बचपन में बोले गए झूठों की यानी कि देखिए ऐसा नहीं कि झूठ आज नहीं बोलते झूठ तो आज भी बोलते हैं है बोल मगर है? बचपन में पता नहीं कुछ झूठ बेवजह बोले गए <laughs> और साहब उन झूठों पर इतनी पिटाई हुई आज भी याद है वो टेन स्केल और वन डंडा वाली बात <laughs> जबकि घर आकर बताया था कि साहब मदर सुपीरियर ने टेन स्केल और वन डंडा मारा और पिताजी हमारे लड़ने पहुंच गए अब साहब जब वो वहां पहुंचे तो प्रिंसिपल ने पूछा कि भैया हमने कब मारा इस बच्चे को ये तो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा है <laughs> और साहब पिताजी अपना समूह लेकर वापस आ गए उसके बाद घर आकर के उन्होंने क्या किया उन्होंने जाड़े की रात में पानी बरस रहा था सारे कपड़े उतार के बाहर खड़ा कर दिया <laughs> ये तो बहुत जुल्म है यार। जुल्म नहीं है साहब बस वो याद रह गई और उसके बाद से शायद ऐसा झूठ कभी बोला नहीं ये समझ में आ गया <laughs> कि भैया बेवजह झूठ <laughs> झूठ मत बोलो जब बोलना हो तो कोई वजह होनी चाहिए अच्छा भी भी याद है है की पिटाई का भी एक किस्सा भाई उस पे तो बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे यानी कि जब वो कोई आपसे पढ़ाई में आगे निकल जाए तो गुंडागर्दी करके उसे पीटने में जो मजा है ना वो साहब <laughs> बहुत कम आता है कैसी बात कर उसके बाद साहब फिर हम लोगो ने कभी कभी बातें की लोकल ट्रेन की भी बंबई में बहुत समय गुजारा है तो बंबई में लोकल ट्रेन में भी बहुत सी यात्राएं ऐसी की जो कि यादगार रह गई यानी कि जहां पर बातों ही बातों में ना मालूम कहां से कहां बात पहुंच गई एक किस्सा हमने सुनाया है साहब जहां पर कि हमने ये कहा था कि अगर बंबई में कभी एटम बम गिर जाए तो 5000 साल के बाद जब बंबई शहर की खुदाई होगी तो उसमें कहा जाएगा कि यहां पर कुछ बिल्डिंगों में अजगर रहा करते थे <laughs> तो कहा जाएगा भाई अजगर कैसे आपने बताया बोले साहब क्योंकि हर घर में आपको सोफे पर एक अजगर पड़ा नजर आएगा क्योंकि होता यह था कि बैंक से लौट कर जब भी आते थे घर तो 90 परसेंट लोग पहले आकर अपने सोफे पर गिर जाते थे। तो भगवान न करे खुदा न कभी वहां एटम बम गिरता। तो ये सारे अजगर लोटे हुए नजर आते और हम खड़े मर जाते सेवा तो, देख तो ये कहा जाएगा भाई अजगरों की देखभाल करने के लिए आदमी होते थे अजगरिया <laughs> तो साहब ये हो गया ऐसे भी किस्से हैं और उसके बाद बम्बई की लोकल ट्रेन में एक खास बात यह है कि लगभग एक ही ग्रुप एक समय पर चलता है तो वो हमारे कुछ साथियों ने कभी मतलब किसी और से बात किया तो उन्होंने कहा अच्छा वो अजगर वाले भाई साहब <laughs> आपको याद है हम लोग मेघा कंसल की शादी में जा रहे थे हैदराबाद से साहब वो भी, भी कहानी है इसमें <laughs> तो पंकज भैया सुधा हम आप और कुकुत और ये किस्सा चला सारा कंपार्टमेंट लटक के हम लोगों के बर्थ के इधर से ये कहानियां सुनने के लिए हाँ। खड़ा हो गया और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया था इतना इसमें साब हम लोगों ने कुछ पुरानी बातें की हैं, कुछ कड़वी यादें भी हैं, कुछ मीठी यादें भी हैं और अस्पताल की यात्रा भी है इसमें जिसमे की किसी कारण से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा अच्छा इसमें एक और बात भी हमने बताई है इसी कहानियों के दौरान अपने किस्सों के दौरान ये बताया है कि भैया हम लोग हर व्यक्ति यानी अपने हर जिसे आजकल कजिन कहा जाता है हम लोगों के लिए वो भाई बहन कहे जाते हाँ, हम लोग तो कभी कजिन कहते ही नहीं थे तो साहब उसका भी एक किस्सा है इसमें। अरे लोग आज हमने अक्सर सुना है की माता पिता या सास ससुर या देवर देवरानी ऐसे लोग आए तो लोग कहते हैं गेस्ट आए हम लोग हैं तो लो ना इनको हम, गेस्ट नहीं हम लोगों ने बात बहनापे की भी की है अब देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने दोस्तों की बातों को बहनापा क्यों कहा है अब चलिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूं बहने क्या करती है देखिए बहने जो है ना वो अपने दुख सुख बराबर से बांटती है और मगर उनके मन में एक दूसरे के प्रति पक्के तौर पर ईर्षा की भावना भी रहती है नहीं। अब साहब सुन तो लीजिए यह बहनापा तब तक रहता है यानी कि यह ईर्षा की भावना तब तक रहती है जब तक उन्हें किसी के सामने दिखावा करना और जहाँ दोनों आपस में मिलती हैं या तीनों आपस में मिलती हैं आप देखिए सबको अपनी कमिया बताने में सरा भी शर्म नहीं आती अब साहब ये बहनापा हमने अपनी चर्चा में लिया है और उसके बारे में भी बातें की हैं अच्छा कुछ खयाली पुलाव की बातें भी की हैं एक, एक मिनट एक मिनट आपको जरा हम सॉरी हाँ हाँ बोलिए आपको इतना याद कैसे है याद? कैसे नहीं नहीं याद नहीं मतलब बातें हैं तो थोड़ा -थोड़ा नहीं, याद याद तो इतनी बातें की है तो हाँ। इसलिए एक, एक और बात आपको हम केरल गए। तो ऐसे मैंने आपसे कहा ना कि हमने यात्राओं की तो बहुत बातें की मगर कभी कभी कहीं किसी विशेष स्थान पर गए ना तो उसकी भी बात की है अच्छा एक जगह पर हमने पीछे देखने की बात भी की है रियर व्यू मिरर, उसकी बात भी की है निराशा से निपटने की बात भी की है ट्रिगर्स की चर्चा भी की है खुशी की गोलियों की भी बात की है yeah. और साहब फैशन करना या न करना यह भी चर्चा की है yeah. अच्छा एक आपको बात बताऊ किस राह पर जाना है yeah. किसको यादों में रखना है किसकी सहायता करना है इन सब के बारे में भी खूब बातें हुई है और साहब हाल फिलहाल में मतलब कुछ तो बातें मैं आपसे जो बता रहा हूं वो मुझको यू ही याद आ रही हैं मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मेरे दिल में बसी हुई हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि साहब एक बार यदि आप चाहें तो उन एपिसोड्स को निकाल करके सुने अच्छा लगेगा हमें तो बहुत अच्छा लगेगा और साहब मैं तो यही बता दूं कि अब आज की बात शुरू कर देते हैं तो आज की बात शुरू करने से पहले हम लोग ये दें कि पिछले हफ्ते का गाना कौन सा था कह रहे हैं ओ। पिछले हफ्ते का गाना जरा दुखद टाइप का था रुला के गया सपना मेरा बैठी हो कब हो सवेरा रुला के गया सपना मेरा चलिए साहब तो ये तो पिछले हफ्ते की बात हो गई और अब इस हफ्ते का गाना इस गाने को पहचान लीजिए बस यही हिंट दे सकता हूँ नहीं, तो नहीं <laughs> अच्छा साहब हाँ। अब आप आपको बात चूंकि आपको बता दू कभी कभी मैं, मैं, होगा पहले भी मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि मैंने बच्चों को पढ़ाने का धंधा अपना रखा है तो बच्चों को पढ़ाता हूं, तो <laughs> <यार, मुझे laughs> जवाब ही नहीं समझ आता कि क्लास कितने बजे शुरू करते हैं अरे भाई जब कोई बच्चा आ जाता है तब क्लास शुरू हो जाती है <laughs> मगर उसे है लगता है कि उसे उसके दिमाग में एक स्कूल की मतलब वो जमी तो साहब अब वो क्लास कब शुरू करते हैं अच्छा एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया क्लास फिफ्थ फिफ्थ का फिफ्ट का चाहिए है।, है तो तो उस बच्चे ने वो बच्चा आता तो मेरी पत्नी के क्लास में है यानी जहां पर वो खाना बनाना सिखाती हैं या बच्चों को सिलाई सिखाती हैं है। तो वो आता तो उस क्लास में है मगर कभी कभार वो मेरे पास आ जाता है कुछ पूछने के लिए कभी कभार कहना भी गलत होगा यो कहू कि एक दो हफ्ते पहले वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कुछ फ्रैक्शन या कुछ ऐसा हाँ, पूछा कुछ पूछा, पूछा था, हाँ। था। खैर साहब उसको बता दिया उसके बाद आज उसकी माता जी आई तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही अच्छा? जिसको सुनकर हमारा तो साहब दिल बाग बाग हो हमें भी बताइए उन्होंने उसकी माता जी ने कहा कि साहब आपने जो बताया वो इसे पूरा समझ समझ में आया आया हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो ठीक है ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा और उसके बाद इस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि आपसे बेहतर पढ़ाया उन्होंने <laughs> साहब दिल बाग बाग इस बात से हुआ। अपनी सहानुभूति रखते हैं बेचारे वो पढ़ाते ही होंगे ना नहीं नहीं आप देखिए उसने अपने पिताजी को उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और उसने कहा कि आपसे कहीं अच्छा समझाया आपका बताया तो समझ ही नहीं आता है अब साहब बात यह है कि मैं तो मुझे खुशी तो बहुत हुई मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी इसके पीछे मुझे यह लगता है कि बच्चे जो हैं वो घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझते हैं यानी कि हमारे बच्चे भी हमको जब वो हमसे कुछ बात सीखते हैं तो वो हम हमारी बात उत, उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी बात के पीयर लेवल या किसी बाहर वाले की होती है हाँ, ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही आम धारणा है। अब हम लोग हम लोग लोग जब बच्चे और आपस में मिलते हैं बात करते हैं तो अब वो कहते हैं कि पापू तुम ऐसा कहते थे मम्मा कहती थी एंड दे दे फॉलो इट मतलब नाउ देखिए अब ना जैसे जैसे क्योंकि अब शायद उनको भी समझ में आ रहा है कि अब हमारे कहने सुनने के दिन भी सीमित है <laughs> और शायद उन्हें भी ये बात का एहसास है कि उन्हें ये बात बता देनी चाहिए क्योंकि उसके बाद अगर वो एहसास भी करेंगे तो शायद बताने का वक्त या मौका ना रहे हाँ। चलिए साहब तो ये तो एक बात हुई दूसरी बात आपको बताता हूं मैंने कुछ बच्चों से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है हाँ। साहब वही बच्चे जो मतलब खुश होते थे कि भैया बाहर जा रहे हैं तो चलो अब इनसे पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा वो दौड़ते हुए आए उन्होंने कहा साहब मैं इतवार को भी आ सकता हूं क्या पढ़ने के लिए क्यों क्योंकि एग्जाम आने वाले <laughs> लेकिन हमको तो याद आता हमेशा बच्चों से कहते हैं कि भी जो भी पूछना है, पूछ लो हाँजन तो एक, एक तो यह भी कारण है अच्छा साहब एक आपको और बात बताता हूं यहाँ पर कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को मैं यो कहूं, ये अच्छा लगता है कि वो कुछ सवाल पूछे, तो उसके जवाब उन्हें समझने लायक मिल जाएं जैसे मैं, मैं कुछ अपने वहां पर जहां एल प्रसाद में बच्चों को पढ़ाने जाता हूं वहां पर कुछ बात हुई व्यवहार की तो जब मैंने ये कहा कि व्यवहार संबंधी बातों को करने के लिए हम अंग्रेजी की क्लास के अलावा जब समय मिलेगा तब करेंगे वो बहुत आराम से तैयार हो गए अच्छा? क्योंकि शायद ये बात थी कि उनको ये लगा कि यदि कुछ बात समझाई जाएगी तो शायद कुछ नया मिलेगा सुनने के लिए हाँ। तो साहब मैं यही कहना चाहता हूँ की पिछले कुछ दिनों में मैंने ये एहसास किया कि यदि अपने अपने ज्ञान को या अनुभव को या अनुभव साझा किया जाए जाए और उनको सरल शब्दों में ऐसे समझाया जो दूसरे के जीवन से संबंधित हो तो शायद दूसरे का इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आप अपने अनुभव का लाभ पास ऑन कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अनुभव का लाभ जो है अपने पास रखने की चीज़ है ही नहीं ये तो शेयर करने की चीज़ है और क्या बताएं हम ऐसा कोई बहुत अच्छा खाना बनाते नहीं हैं मगर यूं ही शुरू हो गया खाना बनाना सिखाने का हमने और इन्होंने बात की आपस में कहा कि क्यों ना अपनी बिल्डिंग के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के एकदम अंत के समय की बात है कि अपने बिल्डिंग के बच कम्यूनिटी के बच्चों को फ्री में खाना बनाना सिखाते हैं और क्या करेंगे कैसे करेंगे ये तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे और भी समझ में आएगा तो वो शुरू किया सिखाना तो मेरी समझ में आया कि अरे बाप रे चौका इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी मतलब हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा इलाका है हमारा किचन या चौका मगर सबसे डेंजरस भी है कि आपको सावधानी हर समय रखनी पड़ती है कि कहीं आप कुछ बर्तन ना ऐसा छू लें जो गर्म हो तो ये चीज़ें तो सीख हमें तो आ गई अनुभव से मगर इन बच्चों को रोज रोज सिखाना होता है कि किचन का काम करने है बेटा सबसे पहले हाथ धो यहाँ पे तौलिया है यहाँ पे मगर शायद है। यही जो आप सिखा हैं हाँ। यही उनको धीरे धीरे आदत में आ जाए अब नहीं कहना पड़ता है अब बच्चे आते ही हमको पहले तो गले लग के नमस्ते करते हैं प्यार करते हैं और प्यार कर हैं अपने आप को उसके बाद बताते हैं की नहीं आंटी मेरा हाथ साफ है माई हैंड आर क्लीन हम चॉपिंग बोर्ड ले कर आए हैं अपना नाइफ़ लेकर आए हैं पीलर ले कर आए हैं एप्रन लाए हैं नहीं लाए हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं हम लोग सब मिल बांट के शेयर करते हैं और अगर हमने कह दिया कि बेटा ये सब्ज़ी काटनी है तो अरे भाई रोबोट की तरह से बच्चे कूद के सब्जियां लेते हैं छीलते हैं धोते हैं अच्छे से हमसे पूछते हैं कैसे काटना है और फटाफट फटाफट -फटा काट कूट के सब, मतलब पंद्रह मिनट के अंदर अगर आपको ढेर सारा नूडल्स बनाना है तो यहाँ तो ढेर लग जाता है भाई बच्चे अभी, अभी समझ में में में आता है है है कि रामचंद्र जी ने वो वो जो सेतु बनाया था था? इतनी जल्दी क्यों बन गया एकता एकता बल बल भाई वानर और बच्चे एक समान होते अरे हमारे बच्चों को वानर मत कहिए मगर हाँ बहुत प्यारे बच्चे हैं बहुत प्यार से कहा और सबसे मजेदार बात बातों बातों में हमने ये पाया की शायद स्कूल में टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों का सबका मोस्टली बच्चों का हाथ ग्रामर में तंग है सब बच्चे अंग्रेज़ी में बात करते हैं ग्रामर में इतना हाथ तंग है कि टीचर्स ध्यान ही नहीं दे रही हैं तो हमने सब बच्चों को समझाया कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पे जब भी मिलेंगे हम लोग करेक्शन करते जाएंगे और तुम प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे बड़े खुश हैं इस बात से आई एम हैप्पी कि बच्चे खुश हैं और सीख रहे हैं और जहाँ हमसे छूटते हैं अंकल के पास भाग के आ जाते हैं क्योंकि अंकल तो उनको इंटरेस्टिंग चीजें सुनाते हैं और हैं और और बातें बताते उनकी जो भी क्यूरियोसिटी होती वो बड़े अच्छे से बात करके समझा देते हैं और जब देखो तब सैलेड बना के खिला देते हैं बढ़िया बढ़िया आज ही सूप का प्रोग्राम था इन्होंने मस्त सैलेड बना दिया तो बच्चे तो मस्त हो गए एकदम मतलब क्या बताए हम आपको मतलब कभी आप लोग भी आइए देखिए ये क्लास कैसी रहती है कितना मतलब कंफ्यूजन अटर कंफ्यूजन अटर जब तक बच्चे आएंगे तो शायद ये चलता ही क्यों, जी? है, बिल्कुल सही बात है चलिए साहब इसके साथ ही ये तीन सौ वोड समाप्त करते हैं अब आपसे एक बात कहते हैं बोलिए देखिए साहब मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ बातें करते रहिए तभी बातें चलती रहेंगी तो अब से हम लोग बातें आपस में जरूर करें जरूर। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा ब्लू स्काई एक्स की तरह का एप है यानी कि जैसे एक्स है ना उसी तरह का ये ऐप है ब्लू स्काई आप कोशिश करिए कि अगर ब्लू स्काई पर आप जा सके तो वहां पर आपको हमने एक बात कही यानी कि एच यू एम एन ई के बी ए टी के हम मिलेंगे अरे वाह हाँ साहब और पते हैं? हमें उम्मीद है कि आप वहां पर अपनी बातें हमसे कहेंगे तो ये जो हमारा हमने एक बात कही का दोस्तों का जमावड़ा है ना यहाँ पर करने के लिए हमें बातें होंगी और आपकी बातों से आगे बातें चलती भी रहेंगी हाँ, तो साहब की ब्लू स्काई और हमने एक बात कही तो 301वें एपिसोड से आपकी बातों को भी हम शामिल करेंगे बहुत अच्छा लगेगा और चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं थैंक यू धन्यवाद आपको और चिंकी की बर्थडे के लिए हम सबको बहुत बधाई चिंकी को आशीर्वाद और नमस्कार अरे साहब जिसकी बर्थडे निकल गई उसको भी तो आशीर्वाद दे दीजिए अरे कुकु को तो बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद तो चलते हैं सब और इसके बाद अब आपसे एक नए अवतार नए रूप में मिलने का प्रयास करेंगे अगले हफ्ते आपने अपना समय दिया इतना हम लोगों को सम्मान दिया की हम लोग तीन एपिसोड तक आपके साथ रह सके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार दोनों के है रूप हजार पर मेरी सुने जो संसार दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार दोस्ती है भाई तो बहन है प्यार कोई मत नैन चुराए री संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती